घर में नाह अनाज भजन बिनु हाली जानू सत्य नाम गयो भूल झूठ मन मामु महाप्रतापी राम जी ताको दियो विसरी अब कर कहानो काो गयो शोबाजी हि खा गए हरी भजन बीनू त्रुत ही भयो अकार पाहुना आयो भाव सो घर में नाही घर में नाही अनाज भजन बिनू खाली जानो भिखा के सूत्र पाहुन आओ भावसों घर में नहीं अनाज घर में नहीं अनाज भजन बिनु खाली जानो पाहुन आओ भावसों परमात्मा आया है अतिथि होकर आया है पहुना होकर आया है द्वार पर खड़ा है जैसे सुबह सुबह सूरज निकले और उसकी किरणें द्वार पर खड़ी और तुम्हारा द्वार बंद हो किरणें जबरदस्ती भीतर प्रवेश नहीं करेंगी जब इस सूरज की किरणें जबरदस्ती भीतर प्रवेश नहीं करती अनधिकार प्रवेश नहीं करती बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करती तो उस परम प्रकाश की किरण तो कैसे बिना आज्ञा के प्रवेश करेंगी निमंत्रण दो तुम पलक पावड़े बिछाओ तो ही वह परम अतिथि पाहुना भीतर प्रवेश करे पाहुना आओ भाव सो और परमात्मा तो जब भी आता है प्रेम से ही आता है परमात्मा यानी प्रेम परमात्मा का कुछ और होने का ढंग ही नहीं परमात्मा का अर्थ यानी प्रेम परमात्मा का निचोड़ प्रेम है सुगंध प्रेम है पाहुन आओ भाव से बहुत भाव से बहुत प्रेम से परमात्मा द्वार पे खड़ा है और तुम तुम सोए हो तुम्हारी आंखें बंद है तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है अतिथि को स्वीकार करने की घर में नहीं अनाज भीखा तो गांव के आदमी हैं गांव की भाषा में बोलते हैं वो ये कह रहे हैं कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं घर में अनाज भी नहीं है और पाहुन द्वार पर आके खड़ा हो गया आप क्या करोगे घर में नहीं अनाज भजन बिनु खाली जानो वो किस अनाज की बात कर रहे हैं भजन की क्योंकि परमात्मा का तो एक ही स्वागत हो सकता है वह भजन से वह तो भजन का भूखा है उसकी भूख तुम किसी और तरह नहीं मिटा सकोगे वह तो भक्ति का भूखा है तुम्हारे भीतर भक्ति हो भजन हो तो परमात्मा तृप्त हो जाए और ध्यान रखना जिस दिन परमात्मा तुमसे तृप्त होगा उसी दिन तुम त्रप्त हो सकोगे उसके पहले नहीं कभी नहीं हजारों हजारों जन्मों में भी नहीं अनंत अनंत मार्गों पर भटको लेकिन तुम तृप्त ना हो सकोगे जब तक परमात्मा तुमसे तृप्त नहीं है तब तक तुम तृप्त ना हो सकोगे उसकी तृप्ति ही तुम्हारी अंतरात्मा में झलकेगी तृप्ति की, की भांति, उसकी तृप्ति ही तुम्हारे दर्पण में तृप्ति की भांति प्रतिबिंब बनेगी जिस दिन परमात्मा तुमसे तृप्त है उस दिन तुम त्रृप्त हो और कोई तृप्ति नहीं और सब तृप्तियां भ्रांतियां हैं भजन के बिना तुम क्या हो एक ऐसा घर जिसमें दिया नहीं चल एक ऐसा फूल जो खिला नहीं एक ऐसा द्वार जो बंद है एक ऐसा प्राण जिसमें धड़कन नहीं भजन के बिना तुम क्या हो एक लाश एक मुर्दा एक धोखा जीवन का चल लेते हो उठ लेते हो माना बाजार चले जाते हो दुकान कर लेते हो चार पैसे कमा लेते हो माना लेकिन यह सब यंत्रवत हो रहा है इसमें जागरूकता नहीं इसमें अहोभाव नहीं इसमें आनंद नहीं उमंग नहीं उत्साह नहीं उत्सव नहीं इसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं सिर्फ सांस का बाहर भीतर आना जीवन है सिर्फ भोजन कर लेना और पानी पी लेना और फिर मलमूत्र का त्याग कर देना जीवन है? रोज सुबह उठाना और आपाधापी में लग जाना और सांस थक के फिर बिस्तर पर पड़ जाना और फिर सुबह वही आपा यह जीवन है इस पुनरुक्ति को तुम जीवन कहते हो कहां है इसमें काव्य कहां है संगीत कहां है नृत्य न कोई बांसुरी बजती है न किसी मृदंग पर थाप पड़ती है अगर यह जीवन है तो मृत्यु क्या बुरी अगर यह जीवन है तो मृत्यु इससे लाख गुनी बेहतर कम से कम विश्राम तो होगा कम से कम कब्र में शांति तो होगी कम से कम कब्र पर हरी घास तो उगेगी कम से कम कब्र पर कभी कोई फूल तो खेलेगा तुम खाद बन जाओगे घास हरी होगी तुम खाद बन जाओगे फूल सुर्ख होगा तुम खाद बन जाओगे उस फूल पर कभी कोई तितली मंडराएगी कभी कोई चांद उगेगा उस फूल के पास कभी कोई पक्षी गीत गाएगा कोई मोर नाचेगा कुछ तो होगा मगर तुम्हारी जिंदगी में कब मोर नाचा कब तितलियां उड़ी, कब सुबाष उठी कब प्रकाश झरा नहीं भजन के बिना तुम बिल्कुल खाली हो बिलकुल रिक्त हो भजन बिन खाली जानो सत्य नाम गये भूल झूठ मन माया मानो और जिसे याद करना है स्मरण रखना वह कोई नई बात नहीं है जिसे याद करना है उसे हम भूल गए वह हमें याद थी हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसे परमात्मा की याद होती अभी अभी मौत से पार हुआ है अभी अभी नौ महीने पहले मरा है मौत का झटका मौत का धक्का झकझोर गया है एक जिंदगी बेकार हो गई थी मौत ने आके चौंका दिया था नींद तोड़ दी थी सब ख्वाब बिखर गए थे और फिर नौ महीने गर्भ की शांति शून्यता सन्नाटा ध्यान एक तो मौत का झटका जो कह गई कि जिंदगी बेकार है कि तुम जैसे जिए व्यर्थ जिए न जीते तो भी चलता कि तुमने कुछ पाया नहीं कोई घाट न मिला कोई पाट न ना मिला नाव मझधार में डूब गई अब देख लो और तुम अपवाद नहीं हो तुम भी वैसे ही हो जैसे सब है तुम्हारे लिए कोई विशेष नियम लागू नहीं होंगे सब मरते हैं तुम मरे देखो अब मिट्टी मिट्टी में गिरी एक तो मौत जगा गई मौत कह गई कि मिट्टी मिट्टी में चली और चैतन उड़ चला और फिर नौ महीने का विश्राम नौ महीने मां के गर्भ में न कोई काम है न कोई चिंता है मौत का झकझोरा फिर नौ महीने का विश्राम बच्चा जब पैदा होता है परमात्मा की याद से भरा पैदा होता है होना ही चाहिए फिर उसे याद आ गई होती अपने असली घर की मगर हम बुलाने में लग जाते हम उसे भरमाने में लग जाते समाज शिक्षा राज्य सबकी चेष्टा ये भरमाओ भटकाओ हम जल्दी से बच्चे को भाषा सिखाने में लग जाते ताकि मौन खंडित हो जाए जिस दिन बच्चा मम्मी पापा, डैडी कहने लगता हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता घर में आनंद की लहर छा जाती कि बच्चा भाषा सीख गया रो उस दिन क्योंकि बच्चा मौन भूल रहा है बच्चे की शांति खंडित हो रही बच्चे की शांत झील में तुमने कंकर पत्थर फेंक दिए डैडी एक पत्थर मम्मी एक पत्थर और झील को तुम झकझोरने लगे मगर मम्मी खुश है डैडी प्रसन्न उनके अहंकार को तरक्की मर उनका बेटा बोलने लगा बस अब सिखाए चलो अब चूकना शुरू हुआ अब भटकना शुरू हुआ अब फिर वही चक्कर सत्य नाम गए भूल झूठ मन माया मानो अब भूल जाएगा परमात्मा फिर और फिर झूठ में मन उलझ जाएगा और बहुत मुश्किल है कि कभी कोई मिल जाए जो तुम्हें जगा दे क्योंकि धीरे दीर धीरे तुम्हारी नींद सघन करने के उपाय किए जा रहे हैं धारणाएं सिद्धांत विश्वास शास्त्र सब नींद को गहरा करते सब अफीम है सब सांत्वनाएं झूठी सांत्वनाएं क्योंकि सत्य के अतिरिक्त और कोई सांत्वना सच्ची नहीं हो सकती कौन तुम्हें जगाएगा कौन तुम्हें चोट करेगा मैंने सुना है एक फकीर एक यूनिवर्सिटी में अध्यापक हो गया जैसे ही वह नया नया पहले दिन कक्षा में उपस्थित हुआ तो एक मन छात्र ने अपना नाम आने पर खड़ा होकर कहा यस मैडम सुनते ही कक्षा में हंसी गूंजने लगी लेकिन फकीर तो फकीर था फकीर भी खिलखिला के हंसा और इतने जोर से हंसा कि कक्षा में धीमी धीमी जो हंसी चल रही थी वह झटके में बंद हो गई और फकीर ने फिर शालीनता से कहा ये इस मोहब्बत की तासीर कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लेला नजर आता है तो पूरी कक्षा ठाहकों से गूंज उठी बेचारे मजनू की हालत सचमुच देखने जैसी थी कौन तुम्हें चौंकाएगा? कौन तुम्हें झकझोरेगा फकीरों से मिलना तो मुश्किल होता जा रहा है जिन से तुम तो मिलोगे भी वो भी बंधनों में बंधे कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई और जो हिंदू है जो मुसलमान है जो ईसाई है वो साधु नहीं वो साधु नहीं हो सकता साधु का क्या कोई धर्म होता है साधु के तो सब धर्म अपने होते साधु तो स्वयं धर्म होता है साधु का कोई विशेषण नहीं होता जब तक कोई कहे कि जैन साधु तब तक समझना कि साधु नहीं जब कोई कह सके हिम्मत से कि साधु विशेषण रहे तब समझना कि कुछ बात हुई कोई क्रांति घटी ऐसा कोई साधु मिल जाए ऐसी कोई संगति मिल जाए तो तुम जाग सकते हो गुरु प्रताप साधु की संगति नहीं तो इस संसार में तो सब सुलाने के आयोजन ये संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि जागा हुआ आदमी कुछ खटर करेगा कुछ सोरगोर करेगा उठेगा बैठेगा मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था मेरे एक प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे तो जैसा होना चाहिए वैसे थे झक्की थे बहुत झक्की थे उनकी कक्षा में मैं अकेला ही विद्यार्थी था उनकी कक्षा में कोई विद्यार्थी होने को राजी भी नहीं होता क्यों उनकी कक्षा भी बड़ी अजीब थी वो कभी तीन घंटे बोलते कभी चार घंटे बोलते वो कहते कि घंटा जब शुरू होता है तब तो मेरे हाथ में है शुरू करना लेकिन जब तक मैं पूरा ना हो जाऊं जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कह दू तब तक मैं रुक नहीं सकता तो चालीस मिनट में घंटा तो बच जाएगा लेकिन 40 मिनट में मैं अपनी बात कैसे पूरी कहूं जब पूरी होगी बात तब होगी कौन बैठे तीन चार घंटा मैं बैठ सकता था मैंने उनसे देखिए मेरा भी एक नियम है बोले तुम्हारा क्या नियम मेरा नियम ये कि नाक बंद करके कर सुनता हूं और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता बीच में मुझे कोई बाधा डाले आप बोले जितनी ना बोलना है उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई अड़चन नहीं तो मैं उनकी कक्षा में सोता था वो बोले जितना बोलना उन्होंने मुझे ये भी कह दिया था अगर तुम्हें बीच में कभी बाहर जाना हो तो तुम जा सकते हो मगर पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं बाहर जाऊं क्योंकि उससे मेरे बोलने में बाधा पड़ती तुम बाहर जाओ तुम घूम फिर के आ जाओ मैं बोलता रहूंगा मैं अपनी धारा में किसी तरह का खंडन पसंद नहीं करता दो तीन चार साल से उनकी कक्षा में एक भी विद्यार्थी नहीं आया था तीन चार साल बाद मैं आया था तो उनका मैं बहुत प्यारा हो गया बहुत चहेता हो गया उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते वो भी अकेले थे कभी उन्होंने विवाह किया नहीं तुम क्यों हासिल में पड़े हो मेरे पास बड़ा बंगला है तुम वही आ जाओ तुम्हें कही ये भी ठीक है मैं उनके बंगले में पहुंच गया वहां बड़ी अर्चन खड़ी हुई अर्चन ये खड़ी हुई कि वो दो बजे रात उठाते और गिटार बजाते अब दो बजे रात को गिटार बजाए। तो मैं सो ही ना पाऊं दो बजे के बाद तो सोना असंभव इलेक्ट्रिक गिटार पूरे घर में गूंजे एक दिन मैंने सुना दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि क्षमा करें मेरी भी एक आदत है वो क्या आदत मैंने कहा मैं दो बजे तक जोर जोर से पढ़ूंगा तुम्हें तो दो बजे रात तक इतने जोर जोर से पढ़ता है कि वो सो ना पाते तो दूसरे दिन सुबह मुझसे बोलेगी देखो मैं अपनी आदत छोड़ूं, तुम अपनी आदत छोड़ो फिर चल सकता है क्योंकि इस घर में अगर हम दोनों से एक भी जागा रहा तो दूसरा सो नहीं सकता और तुम्हारी भी खूब आता था तो मैंने पढ़ने वाले बहुत देखे मगर जोर जोर से पढ़ने वाले इतने जोर से जैसे तुम हजार दो हजार आदमियों के सामने व्याख्यान दे रहे हो मैंने कहा भविष्य का अभ्यास कर रहा हूं उन्होंने गिटार छोड़ दिया मैंने पढ़ाई छोड़ दी तब कहीं सो सके हम दोनों अन्यथा सोना मुश्किल था एक भी जागा हो तो सोय लोगों को अड़चन तो खड़ी करेगा और जागा हुआ आदमी इसलिए हमें कष्टपूर्ण मालूम होता है हम जागे हुए आदमी बर्दाश्त नहीं करते हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते और वे ही हैं जो हमारे सौभाग्य और वे ही है जिनसे हमारे सौभाग्य की संभावना है और वे ही है जिनसे हमारा रूपांतरण हो सकता है हमारा अंधकार कटे और सुबह और वही हैं जिनसे हम नाराज हम पूजा करते सम्मान करते सत्कार करते उनका जो हमारी नींद को और गहरा कर देते हम पंडित पुरोहितों का बहुत सम्मान करते मगर जीसस के साथ तुमने क्या किया और सुकरात के साथ तुमने क्या किया और मंसूर के साथ तुमने क्या किया ये जागे हुए लोग जिनके साथ तुम जुड़ जाते तो तुम्हारा भी दिया जल जाता तुम भी रोशन हो गए हो शायद तुम्हें वापस दुनिया में आने की जरूरत ना पड़ती अब तक तुम आकाश में लीन हो गए होते अब तक सारा अस्तित्व तुम्हारा होता इस छोटी सी देह में तुम बंद ना होते मगर नहीं जागा हुआ आदमी कष्ट देता सोयों की दुनिया है यह सब सोए हैं इनके साथ तुम भी सोए रहो तो सोयों को भी अच्छा लगता है तुम्हें भी सुविधा होती अदालत में वकील पक्षों में बहस चल रही थी गर्मा धीरे धीरे बढ़ने लगी और बातें गाली गलौस तक पहुंचने लगी सरकारी पक्ष का वकील अभियुक्त के वकील से बोला तुम गधे हो अभियुक्त का वकील बोला गधा मैं नहीं गधे तुम हो मजिस्ट्रेट ने अपनी जोड़ी से अपनी हथौड़ी से टेबल को ठोंकते हुए कहा सभ्य आप लोग भूल रहे हैं कि मैं भी यहां सोए लोगों की दुनिया उनका गणित एक उनका तर्क एक उनका हिसाब एक उसमें एक तालमेल होता है जागा हुआ आदमी एकदम तालमेल के बाहर हो जाता है उसकी भाषा और हो जाती है, उसका गणित और हो जाता है वो तुमसे विपरीत दिशा में चलने लगता है तुम भागे जा रहे हो छायाओं के पीछे वो पिथ पीछ कर लेता मगर जागे हुए का साथ करोगे तो ही जाग सकते हो सत्य नाम गए भूल जिनको याद आ गया हो सत्य नाम जो पुनः छोटे बच्चों की भांति हो गए हैं जिन्होंने फिर से जन्म ले लिया है द्वज हो गए हैं जो ब्राह्मण हो गए हैं जो जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है वही तुम्हें जना सकेंगे झूठ मन माया मानो मन बड़े झूठ में पड़ गया है बड़ी माया में उलझ गया है पहिए की धुरी पर मक्खी एक बैठकर गर्व से भरी और बोली यो एठ कितनी धूल उड़ रही है मेरी पदचाप से कहोगे ना यह सब मेरे ही प्रताप से पिद्दी उठ बोला तब यह भी होगा सही पैरों पर आसमान क्या तू देखती नहीं सुन गर्वोक्ति बोला गधा एक सस्वर देखा अरे गायक है मुस्सा कहीं पर विस्मित विधाता देख बोले यह क्या किया पुतले में हाथी का अहंकार भर दिया अब रचाए एक नया मानव का संसार पर किया नर ने विधाता का ही बहिष्कार गधे घोड़े सब पीछे पड़ गए छूट गए बहुत पीछे आदमी ने अहंकार की सर्वाधिक उद्घोषणा की इसलिए तो फिर परमात्मा ने आदमी के बाद कुछ नहीं बनाया गया घबरा गया डर गया बहुत भूल वैसी ही हो चुकी थी आदमी को बना के आदमी के बाद फिर उसने बनाना ही बंद कर दिया आदमी ने काफी मूढ़ता प्रदर्शित की सबसे बड़ी मूढ़ता यह उसका अहंकार इतना उसका मैं भाव इतना कि वो परमात्मा को स्मरण करे भी तो कैसे करे परमात्मा के स्मरण में तो समर्पण करना होगा अहंकार को अर्पित करना होगा चरणों में झुकना होगा भजन और क्या है झुक जाने की कला मिट जाने की कला भजन और क्या है अहंकार का विसर्जन और प्रभु का स्मरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाप्रतापी प्रतापी राम जी ताको दियो बिस अबकर छाती काहनो गए सोबाजी हारी परमात्मा को तो भूल गए हो जिसके साथ जुड़ के तुम महाशक्तिवान हो जाओ उसे तुम विस्मरण कर दिया और क्षुद्र छुद्र बातों को खोज रहे हो धन को पद को प्रतिष्ठा को दो कौड़ी के खिलौनों में उलझ गए हो असली तो भूल गया नकली ने खूब भरमा लिया स्वभावतः नकली में कुछ खूबियां जो असली में नहीं जो असली में हो ही नहीं सकती नकली खूब विज्ञापन करता है असल में नकली जीता विज्ञापन पर असली को तो विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं होती सूरज सुबह निकलता है कोई घोषणा नहीं करता है कोई घोषणा आवश्यक नहीं उसके निकलते ही फूल खिलने लगेंगे पक्षी गीत गाएंगे लोग जगने लगेंगे लेकिन किसी दिन अगर कोई झूठा सूरज निकले तो पहले विज्ञापन करेगा डूडी पिटवाएगा सोरगुल मचवाएगा तो ही शायद कोई भूला भट्ट का पक्षी गाए कोई भूला भट्ट का फूल खिल जाए कोई भूला भट्ट का आदमी जग जाए नकली विज्ञापन पर जीता है तुम जिन नकली बातों में उलझे हो उनका कितना विज्ञापन सदियों सदियों का विज्ञापन इतना लंबा उनके विज्ञापन का इतिहास है कि तुम याद भी नहीं कर सकते कि कब विज्ञापन शुरू हुआ कब भ्रांतियां तुम पर थोपी जानी शुरू की गई इतनी थोपी गई हैं इस तरह थोपी गई है कि झूठ सच मालूम होने लगा है अडोल्फ फिटलर ने ठीक लिखा है अपनी आत्मकथा में कि अगर झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच जैसा मालूम होने लगता है ये तो विज्ञापन की सारी कला है बस दोहराया जाओ फिक्र मत करो कि लोग मानते हैं कि नहीं मानते लोगों की तीन सीढ़ियां हैं मानने की पहले तो वो हर चीज को कहते हैं गलत ठीक नहीं हो सकती असंभव ये पहली सीढ़ी समझो कि उन्होंने मानने की दुनिया में कदम रख दिया दूसरी बात वो कहते हैं कि शायद हो सके शायद संभव हो ये दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी वो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि यह ठीक हम तो पहले से कहते थे कोई मानता नहीं था बस धीरज चाहिए विज्ञापन करने का झूठ से झूठ बात पर लोगों को भरोसा लाया जा सकता कितनी झूठी बातों पर तुम्हें भरोसा है कभी तुमने ख्याल किया कपड़े के एक टुकड़े को बांध के झंडा बना देते और चले लोग झंडा ऊंचा रहे हमारा चाहे प्राण भले ही जाए झंडा नहीं झुकना चाहिए और झंडे में है क्या सिर्फ सदियों सदियों का प्रचार नक्शों पर देश बांट दिए गए और देश बन गए और उन सीमाओं पर लोग प्राण गवाते और सीमाएं झूठी आदमी कहीं भी बटा हुआ नहीं सारी पृथ्वी एक मगर छोटे छोटे अड्डे बना लिए राजनीतिक जी भी नहीं सकता इन झूठों के बिना ये झंडों के झूठ ये डंडों के झूठ ये रेखाओं के झूठ इन्हीं के बीच तो राजनीतिक जीता है यही तो उसकी दुनिया है ये सारे झूठ हट जाएं तो राजनीति समाप्त हो जाए राजनीति समाप्त हो जाए तो युद्ध समाप्त हो जाए वैमनस समाप्त हो जाए लेकिन तब बहुत से लोगों का मजा ही चला जाए उनका मजा ही यही है नेतृत्व उनका मजा है अगर दुनिया में शांति हो तो नेताओं की कोई जरूरत नहीं दुनिया में लोग अगर प्रेम से जी रहे हो तो नेताओं की क्या आवश्यकता है लोग लड़ने चाहिए लोग अज्ञानी रहने चाहिए तो ही पंडित पुरोहित को भी जीने की सुविधा है इन सब की चेष्टा यह है कि तुम परमात्मा को भूल जाओ क्योंकि जो परमात्मा को याद रखेगा वो इनमें से किसी जाल में भी नहीं पड़ सकता है परमात्मा को भूलते ही तुम शिकार हो जाओगे हजार तरह के झूठों के एक दिया क्या बुझता है अंधेरे में हजार तरह के झूठ चलने लगते एक दिया क्या जलता है अंधेरे के हजारों झूठ एक साथ समाप्त हो जाते अब कर छाती का नो गए सो हार राम को तो भूल बैठे हो फिर छाती पर पीट रहे हो कि जिंदगी में कुछ नहीं कि कोई अर्थ नहीं कि क्या करें क्या ना करें राम को तो भूल बैठे हो जिससे अर्थ हो सकता था गरिमा हो सकती थी गौरव हो सकता था वृक्ष को तो पानी नहीं देते हो कहते हो फूल आते नहीं फ्रेडरिक निश ने पश्चिम में घोषणा की ईश्वर मर गया है और फिर फ्रेडरिक निशे पागल हो गए यह घोषणा करके क्योंकि फिर सवाल उठा कि जिंदगी में अर्थ क्या है फिर जिए क्यों जीने का सार क्या है पहले ईश्वर नहीं है यह घोषणा कर दी अहंकार ने यह घोषणा करवा दी कि ईश्वर नहीं अब मुसीबत आई बिना ईश्वर के अर्थ खो गया बिना ईश्वर के संदर्भ भी ना बचा जिसमें अर्थ पैदा हो सके बिना ईश्वर के हम क्या हैं सिर्फ दुर्घटनाएं है। सिर्फ मिट्टी के पुतले आज हैं कल नहीं हो जाएंगे थे या नहीं बराबर हो जाएगा ईश्वर है तो शाश्वतता है ईश्वर है तो अमरता है ईश्वर है तो देह के बाद भी हम जिएंगे ईश्वर है तो देह के बाद भी जीवन रहेगा और नए पंख और नए आयाम ईश्वर है तो अंत नहीं है अनंत है और अनंत के ही संदर्भ में अर्थ हो सकता है नहीं तो इस छोटी सी जिंदगी का क्या मूल्य इस बात को ठीक से समझ लेना अर्थ होता है हमेशा अपने से बड़े संदर्भ में एक कविता है उसकी एक पंक्ति में अर्थ है लेकिन कविता के संदर्भ में अगर कविता को तुम अलग कर लो और पंक्ति को बचा लो पंथी में कोई अर्थ ना रह जाए फिर पंक्ति में भी शब्दों में अर्थ है लेकिन पंक्ति के संदर्भ में अगर एक शब्द को तुम अलग खींच लो तो उसमें कुछ अर्थ ना रह जाए फिर शब्द में भी अर्थ है लेकिन अगर शब्दों से तुम अक्षरों को अलग खींच लो तो अक्षरों में क्या अर्थ रह जाएगा आ में क्या अर्थ है बा में क्या अर्थ है अब में अर्थ है लेकिन आ में कोई अर्थ नहीं बा में कोई अर्थ नहीं राम में क्या अर्थ है मां में क्या अर्थ है लेकिन राम में अर्थ है फिर अगर राम की पूरी कथा के संदर्भ में राम को लो तो और बहुत अर्थ है और अगर सारे जगत के संदर्भ में राम को लो तो अर्थ ही अर्थ है अर्थ का महासागर है अर्थ होता है अपने से बड़े संदर्भ में लेकिन आदमी का अहंकार चाहता है हम से ऊपर कोई भी नहीं बस वही अर्चन हो जाती जिसने कहा मुझसे ऊपर कोई भी नहीं उसके जीवन में अर्थ खो जाता है। जिसने कहा मुझसे पर सब कुछ है आकाश पर आकाश है आसमानों पर आसमान है उसके जीवन में अर्थ ही अर्थ की वर्षा हो जाती फिर ऐसा व्यक्ति कुछ भी बोले उसका एक एक वचन उपनिषद है फिर ऐसा व्यक्ति उठे तो उसकी उठना उसका बैठना उपासना है ऐसा व्यक्ति न बोले तो उसके न बोलने में संगीत है बोलों के देवता बोल कुछ ऐसे बोलो ऐसे बोल कि जिनके शब्दों में अमृत सिंधु लहराए ऐसे बोल कि जिनको सुनने उच्च हिमालय शीस उठाए ऐसे बोलो युग की सांसों में लय की मधुता तुम घोलो सूझों के अंकुर उन्मादों की उर्वर धरती पर फूटे कहीं न कोमल कला कुसुम नव कठिन ज्ञान के हाथों टूटे अंतरात्मा कलाकार मत को बुद्धि तुला पर तोलो करो मुक्ता की अर्चा तुम व्यथा असुरुओं को न गिराओ उन्मादी बलिदान पंथ पर फूलों जैसे शीश चढ़ाओ वाणी घट में भरे वेदनारस जीवन सिंचित कर डोलो बोलो के देवता बोल कुछ ऐसे बोलो ऐसे बोल निश्चित पैदा होते मगर ऐसे बोल तुमसे पैदा नहीं होते तुम जब माध्यम होते हो तब पैदा होते जब तुम सिर्फ बांसुरी होते हो और परमात्मा के ओंठों पर अपनी बांसुरी को छोड़ देते हो तब ऐसे बोल पैदा होते जिनमें माधुरी जिनमें रस जिनमें अमृत ऐसे ही उपनिषद जन्मे ऐसे ही कुरान जन्मा ऐसे ही बाइबल जन्मे ऐसे ही धम्म पद जन्मा ऐसे ही भीखा के ये सीधे साधे बोल जन्मे महाप्रतापी प्रतापी राम जी ताको दियो बिसारी अब कर छाती का गए सो बाजी हारी इस दुनिया में सिर्फ एक ही बाजी है हारो या जीतो राम के साथ जुड़ गए तो जीत गए राम से टूट गए तो हार गए और कुछ बाजी नहीं है हिसाब किताब सीधा सीधा साफ साफ दो दो चार जैसा गणित स्पष्ट जीतना हो राम से जुड़ जाओ हारना हो राम से टूट जाओ लेकिन एक बात तुम्हें याद दिला दो अगर जीतने के लिए राम से जुड़े तो कभी ना जीतोगे अगर जीतने की आकांक्षा से राम से जुड़े तब तो तुम राम से जुड़े ही नहीं तुम तो अहंकार से ही जुड़े रहे तुम्हारा अहंकार राम का भी शोषण करने लगा ये भजन ना हुआ ये भक्ति ना हुई ये भाव हुआ ये तो शोषण हुआ तुमने राम का भी साधन बना लिया साधु तो तुम ही रहे मैं फिर कहता हूं जीतना हो तो राम से जुड़ो मगर जीतना तुम्हारी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए राम से जो जुड़ता है वो परिणाम में जीत ही जाता है मगर राम से जुड़ने की कला भी समझ लो जो हारता है राम के सामने वही जुड़ता है इस विरोधाभास में ही सारी भक्ति का शास्त्र जो हारता है राम से जुड़ता है हारे को हरिनाम और जो हार के राम से जुड़ गया जीत गया यह प्रेम का गणित है यहां हार जीत बन जाती और यहां जीत हार हो जाती भीखा गए हरि भजन बिनु तुरतई भयो अकाज और अगर बिना परमात्मा से जुड़े चले गए फिर तो तुरंत ही अकाज हो जाएगा क्या आकाज इधर मरे उधर जन्मे देर नहीं लगती क्षण भर की देर नहीं लगती क्योंकि मरते वक्त आदमी एक ही आकांक्षा से भरा होता है जीवेश मरते वक्त सारी आकांक्षाएं एक ही आकांक्षा बन जाती है कैसे जीव कैसे और जीव सारा प्राण एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है मरु नहीं मृत्यु मर ना हो यही आकांक्षा नए जन्म में ले जाती मरते वक्त जिसके मन में जीने की प्रबल आकांक्षा है वो मरते ही तत्क्षण किसी गर्भ में प्रवेश कर जाता उसको कहा अकाज बुरा काम हो गया हानि हो गई भिखा गए हरिभजन हरिभजन बिनु तुरते ही भयो अकाज तो भिका कहते हैं सावधान किए देता हूं कि अगर हरिभजन के बिना गए बहुत बार गए हो हर बार अकांच हुआ इस बार संभलो अब तो संभलो इस बार संभल के जाओ इस बार मर्त क्षण भजन हो जीवेशना नहीं इस वक्त मर्त क्षण राम हृदय में हो काम नहीं इस बार मर्त क्षण प्रार्थना पूर्ण हो हृदय वासना पूर्ण नहीं इस बार मरते वक्त देह से मन से मुक्त हो जाने की प्रबल आकांक्षा अभिप्सा हो तो सुकाज हो जाएगा फिर नई देह नहीं, दे नहीं होगी नया आवागमन नहीं होगा फिर तुम मुक्त आकाश के हिस्से हो जाओ सारा आकाश तुम्हारा होगा फिर तुम क्षुद्र देह में ना बंधोगे तुम सीमा में आबद्ध ना होगे और वही दुख है वही नरक है सीमा में असीम का आबद्ध होना नर्क है असीम का असीम लीन हो जाना स्वर्ग है। पाहुन आयो भावसों घर में नहीं अनाज और जब मौत आएगी तो परमात्मा खड़ा होगा द्वार पर लेने आएगा तुम्हें कि शायद तैयारी हो तो तुम्हें ले जाए पाहुन आयो भावसों घर में नहीं अनाज मगर तुम उसका स्वागत न कर पाओगे तुम अपनी कोणियों में ही उलझे रहोगे मैंने सुना है एक मारवाड़ी मर रहा था आखिरी दम छोड़ने का क्षण उसने आंख खोली पास में बैठी अपनी पत्नी से कहा लल्लू की मां लल्लू कहां है तो पत्नी ने सोचा कि बेटे की याद आई कहा कि घबराएं ना आप तो उस तरफ बैठा हुआ है सांझ हो रही है और अंधेरा उतर रहा है और फिर मरते आदमी को ठीक ठीक दिखाई भी नहीं पड़ रहा आप चिंता ना करें लल्लू उस तरफ बैठा है तो और भी चिंता से मारवाड़ी ने पूछा फिर कल्लू कहां है कहा बिल्कुल चिंता ना करें पत्नी ने कहा लल्लू के पास ही कल्लू भी बैठा हुआ है। तब तो मारवाड़ी बिल्कुल हाथ टेक के उठने की कोशिश करने लगा पत्नी ने कहा क्या करते हो तो उसने पूछा और छोटू कहां है तब तो वो आपके बिल्कुल पैरों के पास बैठा है तब तो मारवाड़ी ने कहा हद धो गई फिर दुकान कौन चला रहा है जब सब यही बैठे हैं तो दुकान कौन चला रहा है मरते वक्त भी दुकान कौन चला रहा है यहां मन अटका है यह आदमी मर के भी दुकान के चक्कर लगाएगा देखेगा कि लल्लू कल्लू छोटू क्या कर रहे हैं कमाई ठीक से हो रही कि नहीं वो जो कहानियां कहती हैं कि मर जाने के बाद लोग अपने गड़े हुए धन पर साप बन के बैठ जाते ठीक ही कहती होंगी क्योंकि अधिकतर लोग तो जिंदगी में ही जिंदा ही सांप बन के बैठे रहते मर के भी और क्या करेंगे जो जिंदगी भर किया है वही मर के भी करेंगे एक और मारवाड़ी के संबंध में मैंने सुना कोई मारवाड़ी नाराज ना हो जाए अब मैं करूं भी क्या ये कहानियां किसी और के नाम से कहो तो जमती ही नहीं मैं तो कई बार सोचता हूं कि किसी और के नाम से कहो लेकिन किसी और के नाम से इनका कोई तालमेल ही नहीं होता जैसे पश्चिम में सब कहानियां यहूदियों के नाम से कही जाती वैसे भारत में ऐसी कोई भी कहानी कहनी हो तो सिवाय मारवाड़ी के कोई उपाय नहीं मारवाड़ी भारत का यहूदी एक आदमी अपने मित्र को एक कहानी सुना रहा था बोला कि दो यहूदी बस इतनी बोल पाया था उसके मित्र ने कहा छोड़ो भी जी यहूदी यहूदी यहूदी कहानी किसी और नाम से नहीं कह सकते उसने कहा ठीक और नाम से कही दो ईसाई सिनागा जा रहे थे तो यहूदी ही जाते वो तो यहूदियों के मंदिर का नाम है मगर कहानी तो घटनी है सिनागा में अभी को भी रखने से क्या होगा तो कोई मारवाड़ी नाराज ना हो एक मारवाड़ी मर रहा था मरना तो सभी को पड़ता है मारवाड़ी तक को मरना पड़ता है और आदमियों की तो विसात क्या उसके चार छ लड़के बैठ के विचार कर रहे थे छोटा लड़का बोला एक राल्स राइस गाड़ी लानी चाहिए पिता के अंतिम समय उनकी लाश को रालसरायस गाड़ी में रख के ले चलेंगे मार्ग दूसरे भाई ने कहा फिजूल खर्चा अरे मुर्दे को क्या रालसरायस में ले गए कि एम्बेसडर गाड़ी में ले गए क्या फर्क पड़ता एम्बेसडर से काम चल जाएगा तीसरे भाई ने कहा कि मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है एम्बेसडर नहा का खर्चा बांधना पेट्रोल महंगा पड़ोसी गाड़ी दें कि ना दे मेरा तो ख्याल है कि वही पुरानी तरकीब थी आरथी बना लेंगे कंधे पर रख के ले चलेंगे चौथे भाई ने कहा मरघट है दूर दोपहरी के दिन और देश मारवाड़ खुद तो हम जल भुंज जाएंगे ही साथ कौन जाएगा आरथी के और इनकी जिंदगी भर की कहानियां और इनके जिंदगी भर के गोरख धंधे वैसे कोई साथ जाने को तैयार नहीं इतनी दोपहरी में कौन सांस जाएगा और हम भी थक मर जाएंगे ले जाके बैलगाड़ी में रख के ले चलना ठीक रहेगा पांच महीने का फिजुल की बकवास में पड़े हो अपने घर जो गधा है वही ठीक उसी पे बांध देंगे और ले चलेंगे तभी बाप जो मर रहा था ये सब सुन रहा था एकदम उठाया और कहने लगा मेरी चप्पल कहाँ है चप्पल का क्या करोगे उसने कहा कि मैं पैदल ही चलता हूं अरे अभी इतनी जान मुझ में शेष है नहा का खर्चा करना गधे को सताना आजकल घास भी महंगा और हर चीज की झंझट इतना तो मैं अभी चल सकता हूं मरघट तक मैं पैदल ही चला चलता हूं वहीं चल के मर जाऊंगा तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मरते क्षण भी लोग सोचेंगे तो वही जो जिंदगी भर सोचा है जिंदगी भर जैसे जिए हैं उसका ही तो निचोड़ मृत्यु के समय आंख के सामने खड़ा हो जाए भीखा गए हरि हरिभजन बिनू तुरतई भयो अकाज दे नहीं लगती उसी क्षण अकाज हो जाता पाहुनाओ भावसो घर में नहीं अनाज जब मौत आती है तो मौत ही नहीं आती मौत के दो चेहरे तुमने तो मौत के संबंध में जो कहानियां सुनी वो यही है कि भैंसे पे बैठ के यमदूत काले भयंकर वो एक ही हिस्सा है कहानी का वो तुमने गलत लोगों से सुनी गलत लोगों की जिंदगी में वही होता में से निन्यानवे की जिंदगी में वही होता लेकिन बुद्धों की जिंदगी में भैंसे पे बैठ के यमदूत नहीं आते बुद्धों के जीवन में तो स्वयं परमात्मा आता है बुद्धों के जीवन में तो स्वयं प्रकाश आता है बुद्धों के जीवन में तो स्वयं अमृत बरसता है जब उनकी मृत्यु आती तो मृत्यु उनके लिए परमात्मा का द्वार है यह तो बुद्धुओं के जीवन में भैंसा और यमदूत इत्यादि आते ये उनकी ही वृत्तियों का प्रगाढ़ रूप है यह उनके ही चित्त का प्रतिफलन है यह उनके ही जीवन का सार निचोड़ है यह कालक उनके ही हृदय की कालक है और यह भैंसा उनकी ही वासना का भैंसा है जिन्होंने ध्यान को जाना है भजन को जाना है उन्होंने मृत्यु का एक बड़ा मधुर और मृदुल रूप जाना है जीवन तो जीवन मृत्यु भी उनके लिए कमल के फूलों की तरह आती बस फूलों की पखरिया बरस जाती देह से छुटकारा दुखपूर्ण नहीं होता सुखपूर्ण होता है महासुखपूर्ण होता है देह से मुक्ति ऐसी होती जैसे किसी ने पिंजरा खोल दिया और आकाश का पंक्षी उड़ चल